शून्य असतवाद जो पक्ष है तो उसमें कहा शून्यम आशित जो कहते हो क्या शून्य के साथ सत्य का संबंध है या सदात्मक है दोनों सत्य के साथ शून्य में संभवने का व्याघात है व्याहतत्व तो एवं तो दृष्टान्त पूर्वक दृढ़ शून्य के साथ आशित कहना ये दोनों सद योग्य भी नहीं होगा सदात्मक भी नहीं होगा क्योंकि व्याहतत्व तो ही व्याघात है उसको दृढ़ करते दृष्टान्त देकर के नुक्तस्तमसा सूर्य नापिचा सौ तमो मय सून्योर्विरोधी शून्य आसीत कथंगद सूर्य न तमसा युक्त है सूर्य न सूर्य अंधकार से युक्त नहीं होता है नीचा शो तमोमय असो सूर्य तमोमय <laughs> अंधकारात्मक है ये भी नहीं है सूर्य तमसा युक्त हो न अंधकार से युक्त नहीं होता है और अंधकारात्मक भी नहीं है इसी प्रकार सत्य और शून्य ये दोनों विरोधी उनसे शून्य सत्य से जुता नहीं होता है और सधात्मक भी नहीं होगा सत्यून्य और विरोधी तो आप ये विरोधी और शून्य असत दोनों विरोधी उनसे शून्य में आस्तित कथम बताओ शून्य में आस्तित ऐसे प्रयोग कैसे करते हो बताओ शून्य में आशी अस्तिति का सत्य और शून्य असत दोनों कैसे एक प्रयोग होगा ऐसा प्रयोग व्याघात यह प्रयोग ठीक नहीं सुनने के साथ आसित नहीं होगा इसे शून्य ही था ये गलत है ही कहना आगे फिर शंका करता है पूर्व पशी नन भवन मते विहदादीना निर्विकल्पे ब्रह्मणी सत्तम ज्यात आशंक्य आ ब्रह्म है निर्विकल्प निर्गता है विकल्प है कोई विकल्प कोई धर्म कुछ नहीं ब्रह्म में ब्रह्म में कोई धर्म नहीं तो निर्विकल्प है निर्विकल्प ब्रह्म में विवेदादि नाम सत्वम आकाश आदि है ब्रह्म में ब्रह्म में आकाशादी है जो कहते हो ये तो व्याहत है ब्रह्म निर्विकल्पुर आकाश आदि उसमें है आकाश आदि यदि है तो निर्विकल्प कैसे यदि निर्विकल्प है तो आकाशादी सब कैसे परंत ये तो व्याहत आपके मते में विरोधि इतिहास का कण से सिद्धांत उत्तर देता है मायया सु विकते शून्य नामे तथा चेजीता आकाशादि प्रपंच ब्रह्म में वास्तव मानेंगे तो निर्विकल्प ब्रह्म में वास्तव कैसा रहेगा व्याकात होगा नाम रूपे माया सुविकल्पित है नाम से रूपम से नाम रूपे दोनों आकाश आदि प्रपंच का नाम शब्द और अर्थ रूप ये दोनों ही माया से कल्पित है ब्रह्म में वास्तव नहीं तो वी कल्पिते, वी कल्पिते, कल्पिते है सब विकल्पित विकल्पित है कल्पित है कल्पित रहने से निर्विकल्प ब्रह्म में कल्पित प्रपंच रहिया, तो कोई विरोध होगा वास्तव विकल्प रहे निर्विकल्प है वास्तव प्रपंच यदि वास्तव हो तो विरोधी होगा मरुभूमि है जल शून्य स्थल है उसमें कल्पित जल रहसता है कल्पित जल रहने से मरुभूमि को गीला नहीं करेगा कोई विरोध नहीं वास्तव जल रहे तो जल शून्य और वास्तव जल कैसे होगा मरुभूमि कैसे ये विरोधी होगा कल्पित जल रही नहीं ठीक इसी प्रकार यदि नाम वेद आदि आकाश प्रपंच वास्तव होता तो निर्विकल्प ब्रह्म में वास्तव कैसे रहेगा ये विरोधी होता नाम है। नाम रूप कल्पित है आकाश आदि प्रपंच का नाम शब्द और अर्थ आकाश ब्रह्म में कल्पित तो है माया से कल्पित है कल्पित होने कोई विरोधी नहीं बैठा तो दोष नहीं वास्तव निर्विकल्प है उसमें नाम रूप प्रपंच कल्पित है कल्पित तो हो तो कोई आपत्ति नहीं निर्विकल्प मरुमे जल कल्पना बहुत लोग करेंगे तो मरुमी थोड़ी थोड़ी गिली हो जाती है जितने कल्पना करे मरुमी तो मरुम है ठीक इस पर निर्विकल्प ब्रह्म है आकाशादी कल्पित हो नाम रूप जितने कल्पना करे क्या हो जाएगा माया से कल्पित तो हो तो ब्रह्म निर्विकल्प कोई विरोधी नहीं तो बहुत लोग कहते तो हम भी कहेंगे जो शून्य है शून्य का भी नाम रूपे विकल्पित है शून्य स नाम रूपे कहते शून्य का भी नाम रूप कल्पित हम कहीं शून्य में आशित कहने पर विरुद्ध हुआ था क्योंकि शून्य का नाम रूप कल्पित है शून्य का नाम और रूप शब्द शून्य शब्द उसका अर्थ है ये कल्पित है वास्तव नहीं ऐसा कहेंगे जैसे आदि प्रपंच ब्रह्म में कहते कल्पित तो शून्य का भी नाम रूप कल्पित हम कहेंगे ऐसा आदि कहता है तो सिद्धांति तथा चेत हिरम आशीर्वाद देते हैं हमारे शिष्य बन गया हमारे मत को मान लिया चिरंजीव्यता हम चिरंजीवी हो दीर्घ काल्पे रहो क्योंकि हम तो कहते सब कुछ कल्पित है शून्य भी कल्पित है जैसे मान लिया आकाश आदि जैसे कल्पित शून्य भी कल्पित हो तो ठीक है सब कुछ कल्पित है ब्रह्म में हमारे मत को मान लिया इधर बैठो और विरोध करने का नहीं चिरंजीवी हो शिष्ट को आशीर्वाद देते हमारे चेला बन तरी शून्य नाम रूपे सद वस्तु निकल्पित है शून्य का भी नाम और रूप में कल्पित कहेंगे इसे बदल तो बौद्ध से अपसिद्धांत अपने सिद्धांत अपसिद्धांत है तुम्हारे सिद्धांत की विरुद्ध यदि मान लिया तो हमारे सिद्धांत के पीछे आ गया हो गया हमारे चला बन गया तुम्हारा अप सिद्धांत है नाम रूप कल्पित नहीं शून्य को वास्तविक कहते जो असत शून्य है उसको नित्य कहते वास्तव कहते कल्पित मान लिया तो हमारे मत से कोई विरुद्ध नहीं सारा प्रपंच कल्पित है जितने कहो सब कुछ ब्रह्म में कल्पित है शून्य भी कल्पित कहो तो हमारे मत से कोई विरोध नहीं रहा इत सीखा शून्य से नाम रूप से नाम रूपे तथा चे दिव्यता चिंता वेदांति मत में नाम रूप कोई सत्य है नाम रूप सृष्टि है सत्य नहीं अभी शंका करता है पूर्वी नु तरी शून्य से सद नाम रूपे कल्पित है अंगी कर्तव्य जैसे शून्य का नाम रूप कल्पित जैसे सब वस्तु ब्रह्म का भी नाम रूप ये भी कल्पिता माना पड़ेगा अंगी कर्तव्य क्योंकि भवन मते वास्तव और नाम रूप रभा यदि संकट है आपके मत तो वास्तव नाम रूप कुछ यही नहीं ब्रह्म से भी न कुछ नहीं वो कल्पित है ये शंका करता है बहुत सतोपी नाम ूपे द्वे कल चे तद कुत्रेति निरधिषान न रूपे भ्रम क्वचिदीक्ष नाम रूपये कल्पित चेद सद वस्तु का भी नाम रूप शब्द और कल्पित है ऐसा दिखी कहेंगे पूर्व कहता है सिद्धांत कहते वध कैती क्यों बद कहाँ कल्पित बोलो आकाश आकाशादी के नाम रूप ब्रह्म में कल्पित है सद वस्तु के नाम रूप कल्पित है तो कहा कल्पित बताओ तदा कूत्र बद कहाँ कल्पित है बताओ और कहीं कोई अधिष्ठाने के बिना कल्पित भ्रम रहेगा ऐसा नहीं सर्पकल्पित है कहा कल्पित रज में जल कल्पित है मरु में रजत कल्पित है सुप्ति में अधिष्ठान कोई चाहिए कल्पना होने के लिए कल्पित है तो कहा कल्पित तो बोलो और कोई अधिष्ठाने बिना कल्पना कैसी होगी निरधिष्ठान न भ्रम कौशी दिखते थे कहीं भी भ्रम नहीं दिखता है जो अधिष्ठान नहीं हो अधिष्ठान कोई चाहिए भ्रम होने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए और विशेष अग्रहण सामान्य ज्ञान होगा इदम तेना और विशेष रजुत ने ज्ञान नहीं होता है तभी तो भ्रम होता है अयम सर्प इसे कहा जाता है अयम सर्प अधिष्ठान रज्जु का अयम इदम तेने ग्रहण होता है ज्ञान होता है इदम तेना ज्ञान होने पर भी रजुत ने ज्ञान नहीं होने से सर्प भ्रम होता है भ्रम होने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान और विशेष अज्ञान विशेष अग्रहण तभी भ्रम होगा आश्वासन से ही होगा भ्रम होने के लिए अधिष्ठाने का सामान्य ज्ञान चाहिए अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भ्रम नहीं होगा तो रजू घटा हटा दो कहा सर्प दिखेगा रजू में सर्प डर और रजू घटा हटा दिया सर्प दिखेगा अधिष्ठान के बिना भ्रम नहीं होता है निरधिष्ठान भ्रम क्विचित नक्ष कहीं भी नहीं दिखता है ठीक है देखा सद वस्तु का नाम रूप कल्पित तो कहीं सद वस्तु विकल्प सद स्वाद अयम पक्ष इस अभिप्रायण परिवार के सिद्धांत कहता है विकल्पा सहत्वाद विकल्प क्षति दूषणासहत्वाद विकल्प जो करेंगे उसमें दोष होता है दोष को सह नहीं कर पाते ये पक्ष अर्थात दोष रहता है दोष अनिवृत्त हो जाए तो पक्ष को माने ये दोष रहता है विकल्प को सहज नहीं करता है विकल्प करने पर जो दोष होते हैं ये दोष को ये पक्ष सह नहीं कर पाते सहना नहीं कर पाता है दोष रहता है इसलिए अहम पक्ष ये ठीक नहीं नाम रूप कल्पित का विकल्पित नाम तो कल्पित है ब्रह्म का जो अर्थ है अध्यक्ष सदरूप कोई एक है वो कल्पित नहीं इस अभिप्राय से परिहार करते तदा मध कहाँ बताओ इसका जो सिद्धांत का कथन है उसका अभिप्राय स्पष्ट करते अयम अभिप्राय सिद्धांत का अभिप्राय क्या है सतो नाम रूपे कि सत्यकल्पित उ सती सत का नाम रूप कल्पित है जैसे आकाश आदि का नाम रूप कल्पित है सदरूप ब्रह्म असत के नाम रूप कल्पित है तो क्या सत्य में कल्पित है या सत्य भिन्न में कल्पित है असत में अथवा जगत में सत असत और जगत तीन एक सामान्य है पारमार्थिक है ब्रह्म जगत होता है सत्य नहीं असत भी नहीं असत असत हुए नहीं असत तो होता है सस्व विचारण बंध्या पुत्र सस्य विषाणु बंध्या असत्यु है ही नहीं कभी प्रत्यक्ष उसका होता नहीं और जगत का प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष होने से उसको असत नहीं कह सकते असत्य न प्रत्यता और जगत को सत कहेंगे सच्चे न बाध्यता सत वस्तु का बाध नहीं होता है आत्मा है सत वस्तु उसका बाध नहीं होता है जगत का बाध हो जाता है स्तृति प्रमाण है नेह नाना किंचन यह कार्य किंचन नाना नहीं है सबका निषेध होता है नेत नेत समाध में सो का बाध हो जाता है सत्य तो न बाध्य तो यदि जगत सत होता उसका बाध नहीं होना चाहिए असत होता तो असत्य न प्रतीहत तो प्रतीत नहीं होना चाहिए सस विषाण बंध्यापुत्र का प्रत्यक्ष होता है कभी और जगत का प्रत्यक्ष होता है च प्रतीय तेज बाध्यते जगत का बाध्य ज्ञान होने पर अप्रत्यक्ष दिखता है इसलिए ये सत्य नहीं असत्य नहीं असत असत उभयात्मक कहेंगे उभयात्मको कोई वस्तु में है ही नहीं दृष्टान्त कोई हो सत हो असत भी हो ऐसा कोई वस्तु नहीं होने से उभयात्म के भी नहीं कह सकते तो जगत को सत्य कहेंगे नहीं सतगनी से क्या प्रति सत्य न बाध्य तो असत्य क्यों नहीं कहेंगे असत्य न प्रति है तो प्रतीत ज्ञान नहीं होना चाहिए अब क्यों नहीं होगा असंभव तो फिर क्या कहेंगे तीनों से भिन्न सत्य नहीं असत नहीं उभयात्म गि इसको क्या कहेंगे कह तो इसको कह तो सत्य नहीं कह सकते असत्य नहीं कह सकते उपय भी नहीं कह सकते उसका नाम अनिर्वचन है अनिर्वचन शब्द का अर्थ नहीं कि कुछ भी शब्द नहीं कह सकते ऐसा नहीं अनिर्वचन कह शब्द कहते मिथ्या शब्द कहते कुछ भी शब्द नहीं कहते जगत को मिथ्या कहते है नहीं अनिर्वचन कहते है नहीं तो अनिर्वचन का अर्थ नहीं कुछ भी शब्द नहीं कहा जाएगा ऐसा नहीं अनिर्वचने का अर्थ सत्य नहीं कहा जाएगा असत्य नहीं कह सकते सत्य ने निर्वक होना सके थे सद रूप से निर्वचन नहीं कर सकते हैं, असत्य निभक्त न सके थे उभय रूप निभक्त न सके थे ये अनिर्वचनीय माया भी अनिर्वचनीय है माया कोई सत्य नहीं कर सकते असत्य नहीं कर सकते उभय भी नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे हु, अनिर्वचन वही हु, मिथ्या है तो का नाम रूप कल्पित तो तीन विभाग हुआ एक सत्य असत और एक जगत होगा निर्वचन सत्य के नाम रूप यदि कल्पित मानेंगे तो कहाँ कल्पित या सत्य में कल्पित अच्छा असत में कल्पित अच्छा जगत में कल्पित कितने विकल्प तीन हुआ पहला है सत्य कल्पित नाद्य नहीं राज्य में सर्प कल्पित होता है और सर्प जहाँ वहाँ सर्प कल्पित कहेंगे अन्यस्य अन्य में कल्पित तुम अन्य अन्य में कल्पित होता है और जो जहाँ है उसको कल्पित कहते हैं सत में सत्य नाम रूप कल्पित कहेंगे सत्य है तो सतक कल्पित कैसे होगा सत्य कल्पित नहीं होगा अन्य रजतादिर नाम रूप अन्यत्र अन्यत्रि का आदि आरोप दर्शनार्थ रजतादि का नाम रूप अन्यत्र आरोप होता है सुक्ति में सर्प का नाम रूप रज में आरोप होता है और सर्प में सर्प आरोप ऐसा नहीं होता है इसे सत में सत के नाम रूप कल्पित तो नहीं कर सकते क्योंकि अन्य अन्य का आरोप होता है सतो नाम रूपयोर सत्य में सत का नाम रूप सत में कल्पित हो नहीं हो सकता है तो द्वितीय हो गया असत में कहेंगे नौ द्वितीय असत क्या है सश विषाण बंध्या पुत्र को असत कर कोई पदार्थ नास्ति आत्मा ऐसा निरात्मक उसकी आत्मा स्वरूप ही नहीं जो कुछ स्वरूप में ही किसी कल्पना का अधिष्ठान बनेगा सबसे विषाणु में कल्पना करना बंध्या पुत्र में कुछ कल्पना करना बंध्या पुत्र में क्या कल्पना कर बंध्यापुत्र ही तो बोले कुछ नहीं जो स्वयं सिद्ध नहीं असिद्ध है वो कल्पना का अधिष्ठान नहीं बन सकता है इसलिए असत्य किसी के भी कल्पना का अधिष्ठान नहीं होगा असत निरात्मक अधिष्ठान तो रहेगा अधिष्ठान ही नहीं हो सकता है जो है ही नहीं चुच्छय वो किसका अधिष्ठान नहीं बनेगा सत्य वस्तु सत्य ही अधिष्ठान होता है जो असत बिल्कुल है ही नहीं सस्विषाण है किसका अधिष्ठान बनेगा सस्तान जो है किसका अधिष्ठान किसी बनेगा बंध्या पुत्र किसका आश्रय बनेगा कुछ नहीं हो सकता इसलिए असत कल्पना का अधिष्ठान नहीं होगा और तृतीय रह गया तृतीय जगत कहेंगे जगत में नाम रूप कल्पित कही सद वस्तु का सद वस्तु का नाम रूप जगत में कल्पित कही जगत पहले या सद वस्तु पहले सद वस्तु का नाम रूप जगत में कैसे कल्पित है जगत सद वस्तु का कार्य जगत ही सद वस्तु ब्रह्म में कल्पित है उसी जगत में रूप ब्रह्म का नाम रूप कल्पित कैसे होगा सत उत्पन्न से जगत नाम रूप कल्पनादित त्युभि सत ब्रह्म से उत्पन्न होता है जगत जो सद ब्रह्म से उत्पन्न होगा सद ब्रह्म का कार्य उसमें सद ब्रह्म कल्पित तो होगा ये बनेगा सत से उत्पन्न जगत है वो जगत के नाम रूप कल्पना का अधिष्ठान है ये नहीं बन सकता नाम रूप कल्पना का अधिस्थान अधिष्ठान होने के लिए पहले होना चाहिए कल्पित वस्तु बात कल्पित वस्तु रहे अथवा नहीं रहे अधिष्ठान रहता है रज्जु में सर्पभ्रम होता है सर्पभ्रम नष्ट हो जाएगा तो रज्जु रहेगा रहे, रहे रजु रहती भ्रम के पहले रज्जु थी राज्य पहले भी है भ्रम् काल में है भ्रम नष्ट होने पर भी पहले भी चाहिए आगे भी रहता है तो अधिष्ठान बन गया। जो बिल्कुल है ही नहीं वो पुत्र बंध्यापुत्र सरवीण किसके अधिष्ठान बनेगी इसे असत किसके अधिष्ठान नहीं हो गया? और जगत भी जो नाम रूप जगत नाम रूप ब्रह्म से उत्पन्न जगत वो जगत उत्पति के पहले था वो अधिष्ठान कैसे बनेगा ब्रह्म के नाम रूप कल्पित होने के लिए उसके पहले होना चाहिए के पहले जगत था तो जगत जो नहीं था तीनों काल में नहीं रहेगा अधिष्ठान ब्रह्म का किस बनेगा इसलिए अधिष्ठान नहीं हो सकता है पूरा पीछे कहता है महाभूत अधिष्ठान महाभूत किस लकारे का रूप है लोंग लकारे अभूत अभूत अभूत अभूव अभूत अट नहीं हुआ नमांग योगी मा अभूत होना चाहिए महाभूत मतलब अट नहीं हुआ अधिष्ठान महाभूत मा भवित अधिष्ठान नहीं हो और कल्पना की भी न कोई अधिष्ठान नहीं हो नाम रूप की कल्पना हो जाएगी सात वस्तु की नाम रूप की कल्पना हो जाए अधिष्ठान नहीं हो कहते अधिष्ठान के बिना कल्पना नहीं होती उत्तर देते निरधिष्ठान भ्रम क्वचित इच्छते कहीं दिखता है भ्रम निरधिष्ठान न इच्छते निरधिष्ठान भ्रम क्वचित न इच्छते नहीं दिखता है भ्रम कभी नहीं होता है सूत्रि तो में आया असदम अग्र आशी थी इधम पद जितने प्रपंच ग्रहण होता है अग्रिकास पहले सूटी के पहले असत था तो असत तो आशित अर्थात शून्यम में आशित ये व्याहत होने से ये ठीक नहीं है शून्य पहले था आसिति के साथ शून्य का संबंध नहीं बनेगा इसे शून्य का वस्तुतः तो अर्थ करते है ये सब अनभिव्यक्त था नाम जगत तो उत्पत्ति के पहले अनभिव्यक्त था अभिव्यक्त नहीं था असत्य का अनविवक्त तथा ये अर्थ करते हैं। अभी कहते हैं असत अशिति ऐसा प्रयोग जैसे ठीक नहीं होता है पूर्व पूरा पीछे मनु असतमग्र आशिति इत यथा व्याघात आपने कहा व्याघात असत्य के साथ आश्रिति का प्रयोग नहीं होगा आश्रिति मतलब अस धातु का रूप है सत्य और असत्य न सत असत और एक नहीं हो सकता है असत्य के साथ आशिति का प्रयोग नहीं होगा व्याघात आपने कहा जैसे असत आशित इसे प्रयोग नहीं होगा व्याघाते इसी प्रकार आपके मत के अनुसार कहता सदैव समय दमग्र आशित सत आशित सत्य के साथ फिर आसिति का कैसे प्रयोग होगा पूर्वी कहता है तथा सदैव समय दमग्र आशित इत्यत्रा भी दोष अस्त यहाँ भी दोष है सत्यो फिर आशिति कहो यहाँ भी दोष है शंका करता है पूर्व पशी सदाशीत शब्दार्थ भेदे भेदे अभेदे अभेदे वगुण्यपते अभे पुनरुक्ति सैन नोके था कृष्ण बोला तथे क्षणार्थ सदाश्रित शब्दार्थ भेदे दई गुण्य द्वय चाहिए वही नहीं दई दि गुण्यम आपत द्विशब्द को वृद्धिकरण को भूजन से दोई हो जाएगा, द्वय बजेगा दीची वो मात्रा दि गुण्यम आपतेत पूरा कहता है सत शब्द का एक अर्थ आशित शब्द का एक अर्थ ये दोनों शब्दार्थ में भेद है या अभेद है पूरा पिछले पूछता है सत वृपे था अतिथि का अर्थ था दोनों सत शब्द से दो साथ है या एक साथ है दोनों शब्दार्थ भेद हो जाएगा तो शब्दार्थ भेद है दिगुण आपते द्विगुण हो जाएगा दोगुना गुणा सत आतिथि जैसे पहले बताया था गंता गच्छति गंता गति क्या तो गमन करता के लिए गमन गिथिति तो कहने के लिए गमन जो गमन होना चाहिए ऐसे सत आशी सतकार है अस्थित्व का अर्थ था सत और जो था और सत्य सदरूप और अस्त्रिकार्थ सदरूप वो केवल अतीत काल सत होता है ब... अ... सत्ता वाला सत्ता वाला सत्ता सत वाला सत्ता वाला सत्ता वाला था तो सत्ता वाला कहानी के अगर फिर सत्ता वाला कहें तो दो सत्ता माननी पड़ेगी दो सत्य माना पड़ेगा तो क्या होगा द्वैगुण्यम द्विगुण हो जाता है दो साथ तो नहीं है सत अतिथि कैसे प्रयोग करेंगे दोनों शब्दार्थ भेद मानेंगे तो दो सत हो जाता है द्विगुण हो जाता है और यदि कहेंगे अभेद सत शब्द का अभेद शब्द का एक रहेंगे एक अर्थ को कहने के लिए दो शब्द एक साथ प्रयोग होता है घट कुंभ ऐसे कहा जाता है अत्र घट कुंभ अस्थि घट कहेंगे तो कुंभ कहते एक घटो अस्थि घट मान ये कुंभ मान य कलश मान कोई एक शब्द कहा जाए अगर घटम कुंभ माने ऐसे कहा जाता है तो अभेदे पुनरुक्ति सियाग अभेद हो तो एक अर्थ को कहने के लिए दो शब्द कोई प्रयोग करेगा तो उसमें पुनरुक्ति दो से अभेदे पुनरुक्ति पुनर् उक्ति से कथन का पुनः पुनःकार फिर फिर कथन दो बार कथन करना ये पुनरुक्ति दो से आज दोष है अभेदे पुनरुत्ति सियाद के दकार गुना हो गया क्या सत्र अभेदे पुनरुत्ति सिया मैं सिद्धांतिकता में गण, एवं एवं माँ ये ठीक नहीं लोक क्षण लोक में ऐसा होता है पुनर्वृति दोष नहीं माना जाता है ऐसे प्रयोग किया जाता है अभेद में भी ऐसे प्रयोग किया जाता है शब्द प्रयोग किया जाता है आगे बताएंगे दो अर्थ नहीं एक ही अर्थ है सात शब्द का जो अर्थ है आशीष शब्द का वही अर्थ है एक अर्थ है, है।, है।, है अभेद तो अभेद में क्या दोष दिया था पुनर्वृति दोष तो कहते अभेद शब्द प्रयोग होता है वहाँ पुनरुत्ति दोष नहीं माना जाता है लोक में ऐसा प्रयोग होता है इसलिए पुनर्वृति दोष नहीं है कैसे कहा जाता है लोक में आगे बताएंगे ठीक है मैं देखा तथा ही थीति शब्दार्थ शब्द भेद अर्थ भेद अस्थित नब्द है आशित शब्द है कितने शब्द वा दो शब्द शब्द के दो शब्द में भेद है नहीं शब्द भेद शब्द भेद अर्थ भेद अस्थित न शब्द का तो भेद है तो अर्थ भेद है अथवा नहीं है ये प्रश्न है पूर्वी पूछता है अस्थि चेत यदि भेद मानेंगे तो अद्वैत हानि अद्वैत नहीं रहा दो सत होगी अद्वैत कैसी स्थित होगा जी हो जाए दो सत्य होगी नास्तिकेत यदि अर्थ में भेद नहीं तो पुनरुत्ति से अर्थ सद आती इसे सद आती अनुपन्न है यह प्रयोग उठी नहीं है ये दोष दिया पूर्व ने यहां दिरा में द्वितीय पक्षम आ गया परिहार सिद्धांतिया द्वितीय पक्ष लेकर के परिहार करता है द्वितीय पक्ष मतलब अभेद सत सद शब्द का अर्थ आसित शब्द का अर्थ एक ही तो द्वितीय पक्ष में दोष था पुनरवती उसका परिहार करते नहींगम लोके तथे क्षणार्थ लोके में ऐसा दिखता है पूर्व पेशी पूछता है जो अभेद पक्ष मानेंगे पुनरुक्ति दोष से कह परिहार दोष है अभेद पक्ष उसका परिहार क्या है कैसे परिहार होगा हाँ इसे आशंका कहते इसमें अभैध पक्ष में दो शब्द प्रयोग किया जाने पर भी कोई दोष नहीं लोके में दोष नहीं माना जाता है लोके प्रशिक्षण ऐसे प्रयोग होता है तो में दिखता है लोके एवं विदेश प्रयोगशु पुनर्वृत्ति अभाव कुत्र दुष्ट एक अर्थ को कहने के लिए दो शब्द प्रयोग करने पर दोष नहीं होता है पुनर्वृत्ति का अभाव कुत्र कहाँ दिखा गया कृष्ट इतनी आशंका आह ऐसा शंका करने पर सिद्धांति कहता है एवं विदेश इस प्रकार प्रयोग में लोके में इस प्रकार प्रयोग में इस प्रकार प्रयोग का अर्थ एक अर्थ को कहने के लिए दो शब्द प्रयोग किया जाए तो दोष नहीं है ये कहाँ दिखा गया ऐसा संक्रांत सिद्धांति कहता है कर्तव्य कुरुते वाक्य ब्रूते धार्स धारण इदिवासनाष्ट प्रत्याशी सदित रण कर्तव्यम करुते कहते स कर्तव्यूते कर्तव्य कर रहा है कर रहा है किम करो थी कर्तव्य जो कर रहा है वो तो उसको कर्तव्य कहते करते धातु से ये हलो नियतवा यथ कित कर्तव्य हम जो किया जाता है और फिर कर्तव्य कुरुते कर्तव्य तो जो क्या जाता है उसको कर्तव्य होता है फिर कर्तव्य क्रुते प्रयोग होता है नहीं कर्तव्य कुरुते कौन से दो, दो कार्य नहीं है एक ही कार्य है कभी दो शब्द प्रयोग नहीं कर्तव्यम और तो कुरुते जो करता है उसको कर्तव्य कर्तव्य क्रुते प्रयोग होता है और वाक्य उ जो बोलते बोला जाता है उसका नाक्य है और करिए कहते वाक्यूते वाक्य बोलता है जो बोलता है क्या बोलता है वाक्य बोलता है तो वाक्यम ब्रूते ये वाक्य बोल रहा है ऐसा प्रयोग करते हैं दो वाक्यम और ब्रूते दो प्रयोग वहाँ पुन जो सा नहीं माना जाता ऐसे प्रयोग होता है और धैर्य से धारण धारण क्या जाता है रखा जाता है कस्य धार्य से धैर्य धातु से रियलो नो धारण करने योग्य उसको धार्य कहते हैं धारण करने योग्य को धार्य कहेंगे उसका धारण और तो धारण करने योग्य कहेंगे तो धारण तो हो जाएगा फिर धारण धार्य से धारण धार्य से धारण कहेंगे तो धार्य करने से ही जो हुआ उसका फिर धारण लिट कर दो धारण हो गया नियत कर तो धार्य होने धैर्य से धारण ये प्रयोग होता है ऐसे पुनरो नहीं माना जाता है ठीक इसी प्रकार ऐसे लोक में प्रयोग होता है इत्यादि वासनाविष्टम वासना से आविष्ट अविष्ट वासना संस्कार ऐसे लोक में प्रयोग होता है प्रयोग होता है तो अज्ञानी लोग उससे वासना से युक्त होते हैं उनके प्रति श्रुति उन्हीं की भाषा से कहती है सत्य उपदेश करती है लोग जैसे समझेंगे अज्ञानी लोग ऐसे मानते हैं कर्तव्यम करते वाक्यम बृते धैर्य से धारणम ऐसे प्रयोग किया जाता है करते हैं ऐसे वासना वाले लोगों के प्रति श्रुति कहती आसित सद आशित कहती श्रुति इत्यादि वासनादिष्टम प्रति सत आसित ईरणम किरण है कथनम श्रुति का कथन उपदेश क्या कथन है सत आसित सतासिथि किसके प्रति इत्यादि वासना वासनाविष्टम प्रति इस प्रकार वासना युक्तो मनुष्य के प्रति श्रुति का कथन है सत आसित वस्तु तो सतासी प्रयोग पुनौति है जो वासना लोक मानते हैं कर्तव्य कुरते वाक्यमृत है थे, थे, उनके प्रति कहा जाता है सत्य तो कहा जाता है उसमें पुनौति दोष नहीं है लोके तो तो कियत लोक में प्रयोग होता है वाक्यम ब्रूते कर्तव्य बुरते में क्यों कुछ दोष सहते वाचना बाले लोकआस वाचना प्रतिन पद इति सदासी कथन हे अभी शंका करते हैं अद्वितीय ब्रह्म मानते वे हैं वेदांत में ब्रह्म से भी न्या सत्य मानते हैं कुछ भी नहीं अद्वितीय ब्रह्म है अद्वितीय ब्रह्म यदि मानते हैं भूतकाल कोई, बत नहीं। भूत कोई बत है भूतकाल कोई बत्ते है उत्पत्ति के पहले ननु अद्वितय वस्तु भूत काल अभाव अद्वितीय ब्रह्म में काल वर्तमान काल भविष्य काल ब्रह्म में उत्पत्ति के पहले कुछ नहीं था सदैव समय अग्रे आसित एकमेवा द्वितीय सगत सजातीय विजातीय भेद रहित एक ब्रह्म था फिर उसमें अग्रे आसितुक्ति अनुपण अग्रे आसित सदैव समय इजम अग्रे आसीत अग्रे का क्या थे प्राकाल में के पूर्व काल ये नाम रूपात्मा प्रपंच जो दिखता है सच ब्रह्म ही था सृष्टि के पूर्व काल में सृष्टि के पहले पूर्व काल कहा से आया सृष्टि के पूर्व काल कैसे प्रयोग होता है ये भी ठीक नहीं ऐसे बताए